हम बोलते चले आ रहे और तू हमारा ख्याल रखता चला आया इस जन्म में भी हमने क्या कम पाप अड़े कम गलतियां की कम पाप की फिर भी तू हमें सत्संग तक लाया ये तेरी कृपा नहीं तोड़ क्या है तेरी अहेतुकी दया नहीं तोड़ क्या है प्रभु तेरी परम है नहीं तो और क्या है हम तो काम में क्रोध में लोभ में मोह में मद में मात्सर्य में भोगों में भटके हुए जीव करोड़ों जन्मों से माताओं के गर्भों में लटके भटके अटके जीव अ हंसते खेलते अपना प्रसाद देना चाहता है तेरी कितनी दया है प्रभु तस्मात्ण्य हे करुणा वरुणालय तू अपने कारूण्य भाव से हमारा दिल थामे रखना हमने गलतियां की थी ऐसा नहीं अभी भी कर रहे और बाद में भी करते रहेंगे। हमारे तो वही हाल है लेकिन तू अपनी उदारता। खाली तुम बैठे हो इतने ही नहीं जो घरों में बैठकर देखेंगे देख रहे हैं उनका भी वही हाल है कई फूखे होगी सिगरेटे फिर भी अभी भगवान की भक्ति मिलती है ये उसकी कृपा नहीं समझते हो भैया कई बार पिक्चर देखा होगा देवी देवों ने अब वो फीका लग रहा है ये असली रस देना उसकी कृपा नहीं क्या हम तो चित्र पिक्चर के नट नटियों के चित्र में ही खो रहे थे और हमें भी चित्र कृपा करके कितना सुख कितना ज्ञान कितनी शांति कितनी श्रद्धा और कितनी सज्जनता दे रहा है प्रभु मारा वालुड़ा मैं निर्गुणी हार की बेहनती तुम सुनो गरीब गरीबाज जे मैं पुत कपोत तो पिता तेरी लाज, तू ही तू ही अपनी मेहरबानी से हमारा हाथ पकड़ हम तेरा दामन न थाम पाए तो तू हमारा दामन पकड़े ले ना प्रभु मैं तू ही तुलना हार तू जानी जान हार मैं भूलता बंदा तू जानी जानन हार मेरे रब माधव कहे मोहन कहे कृष्ण कहे शिव कहे अल्लाह कहे गार्ड कहे रब कहे जो जैसा भी कहता लेकिन तू सबके अंतर का आत्मदेव है प्रभु हमारी स्थिति अक्रूर से भी गई देती है अक्रूर को कंस भेजता है कपट से के जाओ कृष्ण को ले आओ धनुर्याज्ञ कर रहे हम मामा के घर भांजे को बुलाना है धोखे से मल्लों के द्वारा इस कृष्ण को मरवाना था हाथी के द्वारा द्वारा कुछ कुचलवाना था अगर वहां नहीं हुआ तो खुद मारने का इरादा था ऐसी बेईमानी भरे हुए कंस का प्रतिनिधि होकर अक्रूर जा रहा था मुझे श्री कृष्ण के दर्शन होंगे उनके मामा का संदेशा है और मेरे को पूछेंगे कृष्ण काका तो मेरे आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहेगा वो प्राणी मात्र का आत्मा परमात्मा अभी नन्ना मुन्ना होगा मुझे बोलेगा हो काका तो मैं क्या सोचूंगा क्या होगा उस समय फिर बोलता है नहीं नहीं मुझे नहीं मिल सकते मैं तो कैसे व्यक्ति का अन्न खा रहा हूं कैसे व्यक्तियों की हाँ भर रहा हूं मुझे देख के मुंह मोड़ लेंगे चले जाएंगे अंतर्धान हो जाएंगे कैसे ऐसा नहीं करना मैं अपने कर्म देखता हूं तो मेरे हाथ का मेरा दिल पता है मेरा शरीर कांपता है मैं तुम्हारे नजीक आने के लायक नहीं हूँ तुम मुझे नहीं मिल सकते लेकिन तुम्हारी कृपा को सोचता हूँ तो फिर रथ आगे बढ़ा रहा हूँ कैसा हो तुम्हारी कृपा से मेरे मन में होता है कि तुम मिल पाओगे तुम शबरी के जूठे बैर खाने में संकोच नहीं करते थे तुमने जाने कितनों कितनों को मिल गीत को मिल सकते हो तो मुझे नहीं मिलोगे क्या मास होगी घीत उसको अपनी गोद में उठाया तुमने अवतार के समय तो तुम मुझे मिलोगे माधव अक्रूर यात्रा करते करते भगवत कल्पना के उस भाव में कभी तो डरते हैं, कभी हिम्मत करते कभी भाव हो जाते हम लोगों का भी वही हाल है अपने कर्मों की ओर देखते हैं, तो कल के मनुष्य तन रोगी मन मलिन बुद्धिमंद और दुनिया भर के हल्के वाइब्रेशनों से जीव टक्कर लेनी हम ईश्वर काबिल कौन लेकिन उसकी कृपा को देखते तो बोले व्यवहार में फंसे लेकिन उसकी कृपा देखो तो राजा जनक गला डूब व्यवहार छत्रपति शिवाजी गला डूब व्यवहार में और गला डूब शत्रुओं के संघर्ष में जीने वाले शिवाजी को गुरु कृपा से तेरा साक्षात्कार हो सकता है लीलाशाह बाप पूरे को हो सकता है तो हमको भी हो जाए तो इसमें तेरे लिए कोई बह देर नहीं तू करने में समर्थ न करने में समर्थ अन्यथा करने में समर्थ तेरे हैं बस तेरे जैसे तैसे आ भगवान के होकर जी ईश्वर के होकर और हमें तो ईश्वर प्राप्ति करनी है बस जैसे तैसे लेकिन तुम्हारे गले पड़ रहे लोग खानदान आदमी के गले कोई मेहमान पड़े तो क्या भूखा जाएगा कोई खानदान आदमी के घर कोई आदमी जाए और बोले हम भी तुम्हारे मेहमान है भोजन करना चाहते कंगाल आदमी भी कुछ खिला देगा तू तो अपने आप को देने वाला दाता इसलिए तेरे गले पड़ रहे तुम तो जैसे तैसे तेरे कामी है क्रोधी है लोभी है मोही है बद है अहंकार प्रभु तेरे स्वामी मोहन विख लोग तुमको हम जैसे बहुत है हमको तुम जैसा नहीं है अस तो महासत्य असत्य आसक्तियों से हमें बचाकर कर तेरी सत्य्रीति की तरफ ले चल सु ज्योतिर्या अंधकार मैं विकारों से बचाकर तेरे अंतर सुख की ज्योति के तरफ ले चलना हमारे मन को मेरे प्रभु मेरे इष्ट देव मेरे मंत्र भगवान हरि नारायण गोविंद गोपाल पत्थर दिल तू संसार के भोगों के लिए तू तो कई बार रोया धन के लिए रोया परिवार के लिए रोया प्रतिष्ठा के लिए रोया ए मेरे पत्थर दिल अपने पिया के लिए तू पिघलता नहीं तो कैसा है रे दिल में बैठे दिलबर को आज तक नहीं देखा और भटक रहा है संसार में बेशरम मन विरह की आग में क्यों पिघलता नहीं प्रेम की सरिता में क्यों बहता नहीं मेरे मनोह तो प्रेम करते करते बह जा Govin दिन भर व्यवहार की आपाधापी और रात नींद में जट आयुष्य कब बीत जाएगी कब मौत आकर गला घोट लेगी और सारा अपना मना हुआ एक झटके में पराया हो जाए सब मृत्यु आकर सब पराया कर ले उसके पहले सब जिसका है उसमें तू हमारा मन लगा दे मेरे देव ना कोई संगी साथी ऐसा जो जीवन में साथ चले कोई साथ चलने वाला नहीं, ना कोई संगी साथी ऐसा जो जीवन में साथ चले इन मेलों में रह कर मजबूर हम अकेले चलेंगे, अकेले अनाथ होकर मरे उसके पहले नाथ तेरी, दे दे। तेरी दे दे। धुर्य का दान दे दे हम अपने भजन के बल से तेरे से कुछ नहीं ले पाएंगे हमें तो भिक्षा दे दे महाराज भिक्षा दुकान पर मूल्य चुकाना पड़ता है भिक्षा के लिए मूल्य नहीं चुकाना पड़ता भिक्षा यू ही मिलती है ऐसे तेरी भगनी की भिक्षा दे दे तेरी प्रीति की भिक्षा दे दे महाराज हम खरीद के नहीं ले सकते हमारे में खरीदी शक्ति नहीं है और इतने अभागे हैं कि भूख भी नहीं है फिर भी मुफत का माल मांगते ताकि चखे तो भूख जगे कभी कभी-कभी खाने से भूख जगती। तेरी भक्ति खता दे, दे तेरी स्मृति का ज्ञान देते दे। चलते फिरते तेरा सुमरण हुआ कर चलते फिरते तेरी मधुमय लीला दिखने लग जाए पक्षियों में की कर रहा है, है हमें तू नहीं दिखता है पक्षी दिखती हवाओं स्पर्श तू कर रहा है लेकिन तू नहीं दिखता है हवाएं दिख रही है ऐसी अंधी मती हो गई, प्रभु नामदेव की तुम क्या मती थी कुत्ते में तुझे देख कर आनंदित हो जाते और कुत्ता रोटी लेके के भागा तुम तो ही लेकर भागते कैसी नजरिया दे तू कबीर के पुत्र कमाल गएगा चारा लेने को शाम तक लौटे नहीं बेटा कमाल नहीं आया लोही माता ने कहा कबीर जी खोजने निकले सूर्यास्त होने की तैयारियां चलते देखा तो लंबी लंबी घास में वो कमाल डोल रहा है आनंदित हो रहा है बेटा क्या कर रहा है बोले प्रभु डोल रहे हैं घास के रूप में ठाकुर जी डोल रहे है हवाओं के रूप में वो झूम रहे तो मैं भी उनका साथ दे रहा हूं कभी ने कहा मैं धन्य हो गया तेरे जैसा बेटा पाकर पुत्र जहा वासुदेव असर सब जगह वासुदेव भरपूर लेकिन अंधी आंखों को दीदार अज्ञान कहा दिदार अनुभव शत्रुओं को नीचे दिखाने में हम नीचे हुए जा रहे मित्रों को आसक्ति मित्रों की आसक्ति में हम पटके जा रहे धन लोभ धन के लोभ में हम खपे जा रहे अब तेरी भक्ति आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा भक्ति महारानी के दो बेटे हैं ज्ञान और वही राग तू तो क्या है वो भी होने लगेगा ज्ञान और संसार कितना कपट से भरा है वो भी होने लगेगा ज्ञान भक्ति मां भक्ति महारानी तू वर्तमान दुखों को मिटाती है भविष्य के पापों तापों को हरती है तू ईश्वर आकर्षणी है तू स्नेह दात्री है तू माधुर्य दात्री है हे प्रभु भक्ति हे इष्ट भक्ति है भक्ति मां तू कहा घूम रही तेरे बच्चे कल की चपेटों में पिसे जा रहे माँ देव। देव। तेरी तेरी स्मृति और कथा से भक्ति के परमात्मा दुख दूर हुए थे देव ऋषि नारद ने शपथ ली थी कि भक्ति महारानी को मैं गांव-गांव स्थापित करूंगा चाहे कितना भी कलजुका प्रभाव घर घर स्थापित करूंगा दिल दिल में स्थापित करूंगा हे देव ऋषि तुम्हें प्रणाम हो हे ऋषि कृपा को हजार हजार प्रणाम हो देव ऋषि भक्ति के आचार्य हे भक्ति के जाता संत लोको आपको प्रणाम प्रथम भक्ति संतन कर संग भक्ति का पहला चरण है संतों का संग। दूसरा भक्ति मम कथा प्रसंगा भक्ति का दूसरा चरण है मेरी कथा सुनना। तीसरा भक्ति अमान धन का मान पद का मान सत्ता का मान सौंदर्य का मान भक्त ने का मान सब छोड़ दे तीसरे स्तर जित तक पहुंच जाएगा चौथी भक्ति चल छोड़कर मेरे गुरु का गान करो और पंचम भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भक्ति अवेद प्रकाश तूने तेरे मिलने का रास्ता भी बताया सरल सुंदर सुखदाही मंत्र जाप करो दृढ़ विश्वास से वेदों का बताया हुआ मार्ग ऐसा नहीं कि राम जी कहते मैं कहता हूं नहीं ये वेद सम्मत मार्ग कितनी नम्रता है श्री राम अवतार कितनी सहजता है कृष्ण अवतार कितनी उदारता है शिव अवतार कितनी भक्त वसलता है अंबा अवतारों और कितनी लोक मांगल्य की सरिता लहरा रही है संत अवतारों के हृदय में संत न होते संसार में राग द्वेष में जल मरता संसार भगवते वाश। भक्ति रूप कमाल देखते थे, जी देखते थे थे को गले लग गए प्रभु मेरे ठाकुर जी पदार एक महाराज गधे में भी अपने ठाकुर जी को देखकर सेतु बंद रामेश्वर ले जानी थी गंगोत्री से जल उठाया था रामेश्वर चढ़ाने के लिए रास्ते में गधा प्यासा था बोले रामेश्वर वही नहीं इसमें भी तो मेरा रामेश्वर है एक नाथ जैसी कैसी ज्ञान भक्ति है ए संत पुरुष कैसा तुम्हारी प्रीति एक नाथ महाराज आपकी जय हो महाराष्ट्र के रत्न है भारत के रत्न है विश्व के रत्न संत प्रवराद की जय कसते कस संत संत महावली दृष्टि दिलित गुरु महावली महाराष्ट्र में गुरु को मां बोलते कितना वात्सल्य है प्रजा के लिए हे गुरु मां त मां तू कितना कृपा करती आद्य शंकराचार्य अद्वैत सिद्धांत के सरोपरि आचार्य उन्होंने लिखा हे कृष्ण रूपी मां तू तो किधर घूमती रहती बंसी बजाती रहती तेरे बच्चे इस कल झुकी लपेटों में आ रहे हे मां क्योंकि बहली शक्ति वात्सल्य शक्ति और बच्चे के ऐबों को भूलने की शक्ति मां में जगता है इसलिए भगवान को मां रूप से भी पुकार लेते ये हिंदू धर्म की महानता विशेषता और मजहबों ने भगवान को मां रूप में नहीं माना न ना करे नारायण बच्चे का बाप मर जाता है तो माँ उसका लालन पालन करती रहती लेकिन मां और गोद बच्चे को बाप पालन करे और बच्चा रात को बोले चूं ट्यू म्यू अरे सोजा कम वक्त नींद आराम करता नहीं तो दुखा ये बाप कैसे कह कै डालेगा माँ नहीं कह सकती नहीं। पेशाब किए हुए कपड़े पर मां लेट जाए घर बच्चे को अपने सूखी साड़ी तरफ मां। एक व्यक्ति किसी वैश्या को कहता कि तू जो फीस मांगे ले लेकिन मुझे तेरे बिस्तर पर भोग भोगे वैश्या में भी कई कई सदबुद्धि वाली कुछ हिस्सा तो रहता है अच्छाई भी सब देखा के खानदानी चाहे और मेरे साथ एक बार भी काम वेकार में गिरा तो बाजारों औरतों के पास तबाह हो जाएगा अभी कुछ संघ में आकर्षण अभी कबाबी हुआ है लेकिन मैं वैशागा भी क्यों बनाऊ उसको बोले जो मांगे तेरे बिस्तर पर आज की रात रहने दे बोले नहीं कुछ मांग ले बोले तेरे माँ का कलेजा लिया तो मेरे बिस्तर पर रह लोपरों की दोस्ती हो गई थी माँ ऊपर के कमरे में सो रही मैंने सुनी कथा उस लोपरों के संग से दूषित मती वाले चोरे ने माँ का कलेजा काटा नशे नशे में उतरा तो लड़खड़ाया गिरा तो कले जैसे आवाज आई बेटा तेरे को चूट तो नहीं लगी मेरे लाल तुझे लगा तो नहीं माँ का पुकारता है मेरे बेटे को ना लगे रे। माता वाप चले कितनी करुणा है अब इतना बड़ा बापू जी और मां बोलती साईं ने खाया है अब साईं की संभाल ले रही मेरी माँ पचासों साठो साल के हो गए पचपन साल के और माँ बोलती अरे क्या हाल रखो अपने शरीर की निपड़ी वो होती, बेटे के आगे माँ अपना तन भूल जाती अपना मन भूल जाती अपना महत्व भूल जाती मेरे बाप पीले दोनों पी मेरे दादा मेरे बाप ये कर लें उठ के चला गया इसको माँ खाना पकाती फिर में ले जाती है। रास्ता पूछती है, वो स्कूल है, अरे माई क्या बात है कि मेरा बेटा ऐसे ही चला गया आ जाएगा बोले नहीं आएगा तो तक तो मेरा लाल भूखा होगा, मां मिलो तक भटकती भटकती स्कूल में पहुंची साक्षी इसलिए भगवान को कहते मां तू भी भटक पीछे हमारे तो बुरे हाल है लेकिन अब तू कृपा कर हम तो कर तेरी बेटे को ठुकराने वाले लेकिन मां मां बोल रहे हम तेरे गले पड़ रहे प्रभु हे विठल मावली हे पांडुरंग मावली तो गले पड़ना भी बुरा नहीं आए है। बच्चा रोता है गले पड़ता है तो मैं बुरा मानती क्या लौल लौल। जानती की कि कितनी बार हम जाए खोले बैठे से हजारों हजारों माताओं का हृदय पिताओं का हृदय एक करो तब संत हृदय बनता है रे संत मावली, मावली, एक नाथ माउली तुकार तो माउली कूटे गेली तुम्हें समस्त रामदास माउली ये मराठे लोग कैसे अक्कल वाले कैसे प्रेम दीवाने दाढ़ी मुछ वाले बाबा को बोलते माँ कैसे पागल लोग पागल। ये पागल ही है अच्छा अच्छा हमें पागल ही रहने दो महाराज चतुराई चूल्हे पड़ी चतुराई तू चू में जाओ बाढ़ में जा। चमड़े वाले शरीर को मैं मानकर कर भटक रहे दुखों में कष्टों में संग्राम में भोगों में अरे शुद्ध बुद्ध आनंद स्वरूप आपका दिल पर दाता तुम्हारे साथ है बस उसकी प्रीति चालू कर दो उसका सुमरण चालू कर दो जो पहली बार आए हैं युवाधन पुस्तक जरूर ले जाना देवियां पढ़ेगी उनके सुहाग की रक्षा होती है लेडी मार्टन का प्रसंग पढ़ लेना कैसे सुहाग की रक्षा करवानी ईसाई बाई उनके चरित्र की रक्षा होती भाई पढ़ेंगे उनकी बुद्धि और स्वास्थ्य चरित्र के चरित्र की रक्षा होगी बच्चे बच्चिया पढ़ेंगे तो विद्या में आगे आएंगे माता पिता के नेक बालक बनेंगे आप भी पढ़ना आप अड़ोस पड़ोस के बच्चों को भी प्रोत्साहित करके दो दो पन्ने पढ़ा के पांच पांच पन्ने पांच बार किसी को पूरा करा दिया तो बच्चे का जीवन उन्नत हो जाएगा कुटुम्ब तारने का पुण्य होगा और मेरा भारत फिर से उठेगा चमकेगा विश्व गुरुओं का युवा धन पुस्तक पढ़ना पढ़ाना बाल संस्कार पुस्तक के लिए तो रजत योजना भी किया है जो पुस्तकें बांटता है उसको रजत कार्ड दिया जाता है फिर वो आगे बैठने का और शिविर भरने का व्यवस्था में भाग ले सकेगा जो भगवान की भक्ति करना चाहते है शीघ्र भगवान नाम महिमा वाला पुस्तक पढ़ना जब में बरकत आएगी भगवान नाम महिमा पुस्तक छोटा सा है ले जाना बहुत सस्ती बाजार में इतनी सस्ती ये पुस्तक नहीं मिल पाएगी यहाँ आश्रम के तरफ से खूब सस्ती में मिल जाएगी बाजार में ऐसी मिले तब महंगी मिले तब भी, भी ले जाना ऐसी पुस्तक हो तो यहाँ तीन चार रुपया होगी वहां दस रुपये में मिले तब भी महंगी नहीं है भगवान नाम महिमा वाली पुस्तक यहां तो सस्ती है दस में नहीं है को बहुत कम में है नारायण नाम स्तुति जिनको भगवान मिले है भगवान कैसे उसका ज्ञान भी होना चाहिए तो भगवान कैसे है श्रीमद भागवत में जिन जिन को भगवान के दर्शन हुए हैं ब्रह्मा जी को नारद जी को या प्रहलाद को और उन्होंने अपना भगवान की स्तुति भगवान को देखकर भगवान का अनुभव करके भगवान भगवत स्तुति गाई वो श्री नारायण स्तुति नाम के पुस्तक में मिलेगी वह आप थोड़ी पढ़ेंगे और आपका मन भी भगवान जैसे है ऐसा मन सोते-सोते भगवान के सुख में प्रवेश कर लेगा फिर कि आपकी वाणी भगवत वाणी होने लगेगी मैं सच कहता हूँ मैं कोई पढ़ लिख के सीख के यहाँ सत्संग नहीं कर रहा मेरा तो शरीर एक यंत्र हो जाता है भगवान जैसा देना चाहते वो इस यंत्र के द्वारा आपको बांट ये सारे आयोजनों के पीछे परमेश्वर का हाथ काम कर रहा है मैं चाहता हूं तुम्हारे द्वारा भी उसी का हाथ काम करे उसी की कृपा काम करे इसलिए कृपानाथ इस नारायण स्तुति को बस चाट जाना किताब को नहीं स्तुति को चाट जाना पढ़ा और डूबे पढ़ा और डूबे चाहे एक एक महीने में पूरा हो एक साल में पूरा हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन पुस्तक पूर्ण होते होते आप पूर्ण की झलकों में डोलने लग जाओ संसार का तो बहुत कुछ बोझा उठाया अब सच्चा सुख भी थोड़ा पालो ना अगर अच्छा ना लगे तो फिर वापस लौटा देना एक बार चख लो नारायण जो इस कैसेट के द्वारा सत्संग सुनेंगे उनके मुंह में भी पानी आएगा कि कभी हम सावरमती के खुले बालू के पंडाल में बैठेंगे और हम भी ढोलेंगे बापू के साथ हम भी रोएंगे भगवत भक्ति में बापू के साथ जो ये कैसेट देखेंगे उनके पुण्य ही ऐसी ललक झलक करेंगे और वे भी देर सवेर पहुंचेंगे बिल्कुल सच्ची बात अभी भी कैसेट देख कर सुन कर जो पहुंचे वे हाथ ऊपर करो ये कैसेटे देख सुन कर जो आए हैं पहली बार वे हाथ ऊपर करो पहली बार या दूसरी बार सेटेलाइट के द्वारा कैसेटे सुन देख कर जो आए हाथ ऊपर करो हिलाओ जब इतने हजार अभी आए हैं तो फिर फिर कितने हजार और आएंगे इसलिए पंडाल वाले पंडाल बढ़ाते चला जाओ गिराफी बढ़ती जा रही हरी Oh